नमस्कार मित्रों आज का वीडियो टैब आज का वीडियो इस चीज़ पर है कि जहाँ भी भ्रष्टाचार होता है तो कुछ एक बुद्धिजीवी या कुबुद्धिजीवी कहते हैं कि इसमें गलती आम नागरिकों की है कि यदि नागरिक रिश्वत देते नहीं तो करप्शन होता नहीं इसलिए करप्शन के समस्या का ये कुबुद्धिजीवी उपाय बताते ह नागरिकों को कहना चाहिए कि उन्हें रिश्वत देनी नहीं चाहिए। भले अधिकारी इतना भी रिश्वत मांगें और नागरिक भी रिश्वत देना बंद कर देंगे, तो अपने आप राष्ट्रीय चार खत्म हो जाएगा। तो और इस तर्क के द्वारा वो बुद्धि जीवी जितने भी लीगल रिफॉर्म्स की प्रपोजल है, उसको नजरअंदाज कर もしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもす、もしもしにしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもししもしもしもししもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしも このステイレス、superiority complex ディザータはポチニー、マリリンとマジャガーモン、トゥンソレオメントメジャガーナイオン、トゥエス、superiority complex レシーブはポチニー。ジョアミキャタイムジェロゴコジャガーナイオン、サルセフオンタクイック、superiority c o l e x の नागरी कृषपत ना दे तो कृषपत खोरी बंद हो जाएगी ये बात गलत है क्यों गलत है कि कुछ एक लोग तो होंगे क्रिमिनल जो कि कृषपत देंगे जैसे कि मैंने आपसे घर चोरी की आप पुलिस में गए मानो पुलिस वाले ने पूरा केन्द्र में एफआर लिख देंगे लेकिन 1000 2000 तो यदि आप पैसे नहीं दोगे तो ठीक है अब आपने 2000 या 2000 देके या ना देके किसी तरह से आईटीआई एप्लिकेशन फाइल करते हैं दो तीन चार महीने बाद आपकी एफआईआर लिखवा लिया। अब मैं तो पुलिस वाले को पैसा देने वाला हूं मैंने जो जो 2-5 लाख आपके घर से चोरी किया वो तो पूरा का पूरा फ्री में मिला है मुझे और उसमें से तो मै और आपकी अफ़आयर है वो रफ़ादाफ़ा कर देगा, यानी कि सोसाइटी में दो-तीन परसेंट लोग तो ऐसे होते ही हैं, जो कि रिश्वत देने को तैयार हो, कौन क्रिमिनल? तो इस तरह से क्रिमिनल के तो बेनिफिट में है रिश्वत देना, फिर आप यदि क्रिमिनल को जाके भाषण दोगे कि भाई रिश्वत नहीं देनी चाहिए पुलि� तो वो आपके भाषण सुनेनी वाला और आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा तो ये जो भाषण देने वाले हैं जो बोलते हैं कि भाई आम नागरी को ऋषभ नहीं देनी चाहिए तो उन्हें पहले बोलो कि भाई तू दाऊद को जाके भाषण दे आज का आज भी का भी पाकिस्तान जा डोंट वेस्ट अ मिनट आज का आज भी का भी पाकिस्तान का � नॉनक्राइमेनल नागरिकों को भाषण देना कि रिश्वत मत दो और यदि दाऊद बात नहीं मानता तेरी तो समझा तेरे पास समझाने की तकनीक क्या ना तेरे पास जादू ही मंत्र है कि तू हाथ घुमाएगा या छड़ी घुमाएगा और तेरे बात कहने से बात मान लेंगे तो जा अभी तक अभी दाऊद को समझा क्या और उसको साथ ले के आ � तो इन शॉर्ट क्रिमिनल जो रिश्वत देने ही वाले हैं इसलिए आप रिश्वत दो या ना दो क्राइम चलता है जब तक करप्शन चालू होता है मतलब जब तक क्राइम चालू जब तक करप्शन है तब तक क्राइम को बढ़ावा मिलता रहेगा ऐसा नहीं कि करप्शन जीरो हो गया तो क्राइम जीरो हो जाएगा लेकिन जब तक क्राइम है तब त प्रोफेसर टाइप के लोग सबसे ज़्यादा सलाह देते हैं क्योंकि उनका क्या होता है कि पांच बजे उनको तनख़ा मिल जाती है पांचवें, पांच तारीख को, पांच तारीख को शाम को पांच बजे से पहले तनख़ा मिल जाती है फिर उसके लड़के पढ़े न पढ़े कितने फ़ैल हुए कितने पास हुए कोई लेना देना नहीं पांच तारीख लेकिन बहुत सारे लोग जो प्राइवेट में मेहनत करते हैं, फिर वो मजदूर हो या तो मिल मालिक हो। उनके लिए ये सलाह बेवकूफी किस तरह से है कि मान लो आप फैक्ट्री चला रहे हो। फैक्ट्री चला रहे हो तो कम से कम पंद्रह लोगों के पास पावर है, पंद्रह पांच लोगों के पास पावर है कि वो आपकी फैक्ट्री सील लगा सके� ポリシン・コントロール・ワールド・マーケー・アイアー、オーシャン・ボーラー・ファクティー・マーケー・ファクティー・マーケー・アイアー、オーシャン・ボーラー・ファクティー・ワールド・ボーラー・セアム・ジョビル・カー・ボー・プロダクション・ケイジャド और वहाँ आप बोलोगे कि एक लाख नहीं एक रुपया भी नहीं दूंगा, तो दूसरे मिनट फैक्ट्री बंद करा देगा। इसके बाद पावर है। और उसको कुछ नुकसान नहीं होने वाला मिसयूज ऑफ पावर के होने के बाद में। वहीं मेरे ज्यूरी सिस्टम का सॉल्यूशन आता है कि ज्यूरी में जब ज्यूरी देखती है कि अफसर वहाँ अफसर और जज एक दूसरे के नाती बन जाते हैं, एक दूसरे से नक्सल बना लेते हैं, और अफसर कितना भी बावरा मिस्टीयूज करे, कस्टडी में किसी का मर्डर भी कर दे, तो भी जज उसको कोई पनिशमेंट नहीं देता। इसलिए पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाला हो, या एक्साइज़ वाला हो, या कस्टम वाला, उसने आपने लोगों को प्रोडक्शन का कमिटमेंट दे के रखा है, वो कमिटमेंट मीट नहीं कर पाए तो दोबारा आपको ऑर्डर नहीं मिलेंगे, यानी और अब आप कोर्ट में जब जाओगे वो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाला जो फैक्ट्री बंद रहा ही है, तो वहाँ जज को तो 10 लाख देना पड़ेगा, जज या उसके रिश्तेदार मुखियों, � ポリシュン・プロボーレコーディション・パント、ウンジ・サーガー・マティジャー・キャオバー、キャオバー、ジャズコ・タスラ・クリア・ティナ・パレダー、ファクトリー・ドメネ・パンレイリ、ドメネ・パンレイリ、ト・レバー・カッチャー、ランド・イン・トレスト・ゴト・カッチャー、プラス・プロダクショ0ア・コ・プロダクション・プロダクション・パントリー・パントリー・パントリー・パントリー・パントリー・パントリー・パントリー・パントリー मैंने आपके कंप्लेटी पे बंदूक रखी और कोई आदमी आपको भाषण दे कि इस कंप्लेटी पे बंदूक रखने वाले को पैसा मत देना जिस आदमी ने कंप्लेटी पे बंदूक रखी उसको सजा करने की बात नहीं हो रही जो कुबुती जी भी आपको सलाह दे रहे हैं कि जस को पैसा मत देना या पुलिस को पैसा मत देना वो ये नहीं कर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 मैंने आपकी कंपटी पे बंदूक रखी तो मुझे जेल की सजा दिलाने के बजाय वो आपको सलाह दे रहे हैं कि आप मुझे पैसा मत दो यानी वो आदमी जानबूझकर आपको नीचा दिखाना चाहता है वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता जितने लोग ये कह रहे हैं कि नागरिकों को रिश्वत नहीं लेना चाहिए गलती नागरिकों की ह� ये कहने वाला है सारे लोगों का आप लिस्ट बनाओ कुबूतीजीवियों का और उनके रिश्तेदारों का लिस्ट निकालो तो उनके रिश्तेदार में आपको अनेक गवर्नमेंट ऑफिसर मिलेंगे आईएएस आईपीएस जज और वो नहीं चाहते कि उनके रिश्तेदारों को जेल की सजा उस तरह की बात होता है अब किसी आदमी का मान लो सगा भ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 アカウンセブキ、ジャミネ、ウステレーティフテナ、ウステナ、オロビニュスレン、カミン、プロポスキュー、カミン、ウステレーティフティフティフティフティフティフティフティフティフティフティフティフティフティフティフティフティフティフティフティフティフティフティフティフティフティフティフティフティフティフティフティフティフティフティフティフティフティフティフティフティフティフティフティフティフティフティフティフ ポリシュアントロールボードワーレ、アサイズワーレコーショーティー、ガ a ィー、トゥマンディー、トゥメディア、トゥンパサミディー、トゥンパサミディー、トゥンパサミディー、ジャンボスケースパーコン、アジャランダーズ、カレンティー、アディパサ、ネディオータ、ポリシュアントロールボードワーレコー、アサイズワーレコカスタムワーレコー、ア、ジャズコー、トゥンパクリバンカラディタ、トゥンシェンメンティッナ、カロコカタオタ、フォ ये बात है कि नागरिकों को पैसा नहीं देना चाहिए पर ये कब तक एप्लिकेशन वाले ट्रैफिक था जहाँ पे ट्रैफिक वाला क्या कर सकता है उसने आपकी गाड़ी रोकी 100 200 500 का फाइंड कर सकता है और तो कुछ नहीं कर सकता तो वहाँ चलो तुम बोल सकता हूँ कि भाई 100 रुपया मत देना 500 का चलन ही है पर � तो मतलब सौ रुपया रिश्वत दो वरना मैं तुम्हें 500 का फाइंड करूँगा। उसके पास पावर क्या है कि भाई मुझे सौ रुपये की रिश्वत नहीं दी तो मैं तुम्हारे कंट्री बंद करा दूँगा। तीन महीने के लिए छः महीने के लिए। आपके खिलाफ किसी ने सच्ची या गलत कंप्लेन की, ज्यूटी कंप्लेन भी हो सकती है। �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 तो सीधा 498 का केस डाल दिया दहेज वाला काम ही बोलते 498 a और उसमें सिर्फ इतना ही बोलना होता है कि दहेज के लिए मुझे मुझपे torture हो रहा है तो जब तक bail नहीं आए तब तक jail हो गई और depending on the person जाज है वो एक लाख से लेके दस लाख रुपया तक मांगते bail दें NRAA は、スタンスに入ったときに、オリジナルのグリーンカーのプシューレーションの i n i のパ i n i リーンのーレーションのプシューレーンのーレーションのプシューレーションのプシューレーシのプシューレーシのプシューレーションのプシューレーションのプシのプシューレーショのプシューレーションのプのプシューレーショのプシューレーションの ऐसा नहीं है कि आपने बेल के लिए एक लाख नहीं दिया तो दो लाख का गवर्नमेंट को फाइंड होगा। गवर्नमेंट आपको फाइंड करेगी। सिद्धा का ग्रीन कार्ड टेंशन हो जाएगा, यूएस की नौकरी चली जाएगी, यूएस में जो प्रॉपर्टी है वो भी लफड़े में आ जाएगी। करोड़ों का नुकसान हो सकता है। और इसलिए व मैं किसी की कंपटी पे बंदूक रख के बैठा हूँ और उससे पैसा मांगता हूँ और आओ आर्मी मुझे बटुआ दे देता है तो जिस आर्मी ने मुझे बटुआ दिया उसकी बिल्कुल गलती नहीं है गलती सिर्फ क्रिमिनल की है क्योंकि वो पोजीशन ही वो एलिवेटेड पोजीशन पे वो पावर की पोजीशन पे अब जो लोग ये सलाह दे रहे サワーガーキプリンスマイヤー、キウオピー、リシャルアリバンカー、エパトシャルクトゥスプリンコルメ、カラフシャンイジャタ、イコーナー、カラフシャルアリバン i v e r s a y accepted कि अदालतों में जबरदस्त भाईबाती जवाब चलता है। तो जो आदमी तुम्हें ये सलाह देता है, उसके सामने सौ रुपए का स्टैम्प पेपर रखो और बोलो कि लिख, एड्रेस तू सुप्रीम कोर्ट के जज दोपहर नाम बोलो, और हाई कोर्ट के जज कि I request you not to practice nepotism anymore, और लिखो उसके आपास एक फिर्यादी, और नॉटरी के पास साइन करा� और दिखा अपनी नैतिक हिम्मत, क्यों नहीं बोल रहा तू जुडिशरी के नेपोलियन के खिलाफ, तो वो जुडिशरी के नेपोलियन के खिलाफ बोलने को मना करेगा एफिडेविट पे, और इससे बोल सकते हैं कि तेरे में मौरल वैल्यू नहीं है, तेरे में मौरल हिम्मत नहीं है डोटा के चीज़ों को, तो तू दूसरे को क्� どうしてもプラチナの人はどうしてもプの人はうしてもプラチナの人はどうしてもプラチナの人はどうしてもプラチナの人はどうしの人はどうしてもプラチの人はどううしてもプラチナのての人はどうしてもプラチナの人はどうしての人の人はどうしてもプラチナの人はどうしてもの人はどうしどうしてもしてもプラチナの どうぞ。 मुर्खता में या आवेश में आके एक बार उसने ये गलती की तो उसको वो हाल होगा कि दोबारा ऐसी गलती कोई नहीं करेगा। तो इस तरह से आप जो नैतिक मूल्यों में भाषण देने वाले हैं उनका मुंह बंद कर सकें। और वो नैतिक मूल्यों के भाषण में फिर से दोराव दो कि वो क्यों ऐसे नैतिक मूल्यों पे बकव すげえおう、あせ、みまなフジウムで、すげえしょん、みんな。